वैदिक धर्म महान है वैदिक संस्कृति महान है वैदिक सभ्यता महान है वैदिक रीति नीति और इतिहास महान है। प्राचीन ऋषियों, मनीषियों कवियों ने इन वैदिक सिद्धांतों को संस्कृत भाषा के श्लोकों में बहुत ही आकर्षक सरस तथा यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है इन श्लोकों की एक एक पंक्ति से निकलने वाला संदेश मनुष्य के कानों को बीध मन को भेदकर, हृदय पर बने हुए जन्म जन्मांतर के अज्ञान के संस्कारों को उखाड़कर, जीवन में नई प्रेरणा नए उत्साह तथा नई उमंग को उत्पन्न करता है पतित घृणित निराश निम्न स्तर का जीवन भी परिवर्तित होकर महान आदर्श श्रद्धेय तथा अनुकरणीय बन जाता है आओ हम भी पवित्र आत्माओं की प्रेरक वाणी को पढ़ सुनकर अपने जीवन को महान तथा आदर्श बनाएं